तो लक्ष्यता अवश्य होगा तो लक्षण एक हो जाने से ये दोष होता है कि उपनवय वाक्य से ज्ञान नहीं होगा क्योंकि उसको अभी लक्षण मतलब लक्ष्य लक्ष्य क्या पता नहीं है और लक्षण आप ऐसा कर देते हैं जो कि लक्ष्य मात्र में रहने वाला है कह देते हैं अभी उसका लक्ष्य ही पता नहीं है तो ऐसे होने से तो लक्षण का ज्ञान ही उसको नहीं होगा जैसे कहा जाएगा कि घटतवान घटक ऐसा कह देंगे तो घटक वो तो नहीं कहते हैं घटतवान तो आपको भी घटोत्व तो ही पता नहीं है ऐसे वाक्य से ये सब नहीं होगा किंतु जहां सुखत्वान तो सुख तो कहेंगे वहां ऐसे नहीं होगा क्योंकि जैसे घटतत्व तो अज्ञात तो है जब तक घट ज्ञात तो नहीं है घटतत्व अज्ञात तो है इसी प्रकार के सुखत्व तो अज्ञात तो नहीं है सुख तो उत्पन्न होगा मतलब ज्ञान तो ही होगा मनोग्राही निश्चित रूप से होगा एक मत महत्व तो होने से वहाँ ये जो लक्षणा लक्षण और लक्ष्यता अवश्यता तो एक होने से उपनय वाक्य से ज्ञान नहीं होता है। ये जो दोष जहाँ ये लक्षण प्रत्यक्ष ग्राही होता है तो अर्थात तो प्रत्यक्ष ग्राही अर्थात तो वो होगा तो निश्चित ग्रहण होगा ही होगा उस स्थान पर यह दोष नहीं होता है अच्छा आगे जो संशय में तो जैसे दिखाया पुरुषो अस्ति नवा मना पुरुषो नवा स्थानवा चार कटी हो गया वाक्य तो कहते हैं पुरुषो वा स्थान वा कि उसका अर्थ है पुरुषो नवा स्थानवा तो संशय मात्र के कम से कम भाव अभाव कुटी होना पड़ेगा आगे आगे पढ़िए प्रतिकूल वेदनी दुखम जैसे सुखम में कहता है ऐसे यहाँ भी दुख निरूपय प्रतिकूल इति अत्रापि अत्र इतरद्वेशन द्वेश लक्षण इतर द्वेष अनधीन द्वेष विषयत्व अभी द्वेष विषयत्व ये सर्प में भी है किन्दु सर्प का द्वेष क्यों है कहते हैं दुख में द्वेष है दुख में द्वेष होने से दुख कारण सर्प में भी द्वेष हो गया इसलिए सर्प द्वेष इतर द्वेष अधीन हुआ किन्दु दुख में द्वेष ये इतर द्वेष अधीन नहीं होता है ये निष्कृष्ट लक्षण हुआ द्वे सीषयत्व मात्र उक्त क्या नहीं कहेंगे इतर द्वेष अनाधीन नहीं कहेंगे तो सर्पादो अतिव्याप्ति तथा भी द्वे सीषयत्व सत्व सर्पादी में भी द्वे स विषयत्व है ये अतिव्याप्ति ये अतिव्याप्ति को वारण करने के लिए इतर द्वेष अनधीन द्वेष का विशेषण न देना पड़ेगा खाली द्वेष तो नहीं इतरा द्वेष अनधीन द्वेष तो। विषयत्व द्वेष विषयत्व तो सर्प में भी है किन्तु तो उत, इतरा द्वेष अधीन क्या द्वेष कहते हैं? सर्प जन्य दुखादो द्वेष्टात द्वेष्टात चाहिए क्या है पाठ पाठवा द्वेषात सही, द्वेशात चाहिए दुखा दो द्वेषात सर्पे और सर्प जन्य और सर्पजन्य द्वेष होने से सर्प में भी द्वेष हो गया इसलिए सर्प द्वेश जन्य दुख द्वेश जन्यत्वा, सर्प में द्वेष क्यों होता है कहते हैं जन्य दुख होगा तो दुख में द्वेष होने से सर्प में द्वेष हो गया तो दुख द्वेष जन्य हो गया सर्प द्वेष इसलिए जो सर्प द्वेष हुआ वो इतर द्वेष अनधीन नहीं हुआ सर्प जन्य दुख दुख द्वेष जन्य इसलिए अन्य द्वेष द्वे में एक अर्थ था अन्य द्वेश अजन्य द्वेष विषयत्व रूप दुख लक्षण से सर्पादो नास्ती इससे नती जाती सर्प में द्वेश विषयत्व है सर्प में जो द्वेष होता है ये दुख में होने वाला द्वेश से जन्य है द्वेष द्वेष जन्य हुआ तो इसलिए दुख द्वेष के अधीन हो गया सर्प द्वेष तो इतर द्वेष अनाधीन नहीं हुआ लक्षण करेंगे इतर द्वेष अनधीन द्वेष का जो विषय होगा सर्प में द्वेष दुख में द्वेष के चलते दुख में द्वेष क्यों है कहेंगे उसका और कोई कारण नहीं है तो यही दुख का लक्षण होगा द्वेश सर्प ज दुख द्वेष जन्य तो आता सर्प द्वेष्य इसलिए में द्वेष होने से पापों में द्वेष होता है क्योंकि दुख तो कार्य है तो पाप तो कारण है तो so, में द्वेष होने से पापों में होगा द्वेष जैसे दुख में द्वेष होने से सर्प में दुख द्वेष होता है इसी प्रकार पापों में होगा इतना जल्दी नहीं होता इसलिए महर्षि सूत्र बनाए कष्ट्रमण अर्थात कष्ट पाने के लिए पदक्षेप कर रहा है अर्थात कष्ट पाने के लिए उद्यम कर रहा है कष्ट पाने के लिए कोई उद्यम करेगा कहीं वही वासना प्रेरित महर्षि का सूत्र है कष्टाय क्रमणे सर्पजन्य दुख द्वेषजन्य सर्पजन्य दुख द्वेष जन्य हो गया सर्पद्वेष इसलिए अन्य द्वेश अजन्य द्वेष विषयत्व ये ष में रहेगा अन्य अन्य द्वेष विषय तुम ये सर्पद्वेष में नहीं रहेगा नहीं रहने से लक्षण से सर्पादो न अति व्याप्ति सर्प में लक्षण नहीं जाएगा कहते में जो द्वी है वो वो में उसका दुख का है है अधर्म दुख का कारण है इसलिए दुख में द्वेष होने से जैसे सर्प दुख का कारण है इसी प्रकार के अधर्म भी दुख का कारण है इसलिए दुख में द्वेष होने से अधर्म में द्वेष होगा क्यों कहते हैं दुख में द्वेष है इसलिए पापों में द्वेष हो जाता है अधर्म और सर्प दोनों बराबर है जैसे सर्प से मतलब दुख होता है ऐसे अधर्म से दुख होगा अच्छा तो दुख का कार्य अधर्म नहीं है दुखों का कारण अधर्म है इसलिए अधर्म में द्वेष होगा दुखों के द्वेष के चलते अधर्म में द्वेष हो जाएगा आगे उसी को कहते हैं फल इच्छा उपाय इच्छा प्रति कारण दुख कार्य है दुख का कार्य दुख का कार्य और कुछ नहीं है दुख स्वयं कार्य दुख का कार्य यही खाली नाश कराएगा <laughs> सत्ता को इसका दुख का कार्य हाँ दुख ध्वंस है फलेच्छा इच्छा उपेक्षा कारणम तो जैसे फलों में इच्छा जैसे दुख में द्वेष मतलब यहाँ सुख में इच्छा यहाँ तो द्वेष शब्द नहीं ले जैसे फल इच्छा उपेक्षा प्रति कारणम इसी प्रकार की फलो में द्वेष उपाय में द्वेष के प्रति कारण हो जाएगा फल हो गया दुख दुख में द्वेष होने से उपाय हो गया सर्प पाप उसमें द्वेष हो जाएगा सुख में इच्छा सुख हो गया फल उसमें इच्छा होने से उपाय भोजन भोग आदि उसमें भी इच्छा हो जाएगी फल इच्छा के प्रति उपाय इच्छा कारण फल द्वेष में होने से उपाय द्वेष के प्रति कारण हो जाएगी अतः तो फल इच्छा वसाद उपाय इच्छा होती फल में इच्छा है तो उपाय में इच्छा होती है एवं फले द्वेशाद उपाय द्वेश फल में द्वेष होने से उपाय में द्वेष जैसे इच्छा जैसे द्वेष। अच्छा अभी सुख दुख का निर्णय करने के लिए सुख में एक इच्छा शब्द लाए दुख में एक द्वेष शब्द ले आए अभी इच्छा द्वेष ये सब क्या है उसको कहना पड़ेगा आगे उसको कहते हैं आगे पढ़िए इच्छा, तो इच्छा क्या है कहते हैं कि इच्छा काम सुख विषय का काम होता है इच्छा और क्रोधो क्रोधो क्रोधो द्वेष पर शब्द कृति ही प्रयत्न और प्रयत्न में एकलो तीन प्रकार की कहते हैं क्या क्या तीन प्रकार की प्रयत्न प्रवृत्ति निवृत्ति और जीवन बनी तीन प्रकार की जीवन बने दिया है आगे नीचे से चतुर्थ पंक्ति में पदकृत्य में सत्रिविध प्रवृति निवृति जीवन योनि इच्छा जन्य गुण प्रवृति जन्य गुण निवृति द्वेष हो जाएगा तो निवृत्ति गई और इच्छा हो जाएगा तो प्रवृत्ति हो जाएगी और जीवन योनि वही अदृष्टजन्य अदृष्ट से जीवन योनि प्रयत्न होगा तो प्रयत्न चलता रहेगा जीवन योनी अदृष्ट से चलेगा स्वच प्राण संचार कारणम जीवन योनि प्रयत्न अदृष्ट से चलेगा अदृष्ट है तो जीवन योनि प्रयत्न होगा और जीवन योनि प्रयत्न होने से क्या होगा कहते हैं प्राण संचार होगा प्राण संचार होगा हार्ट चलेगा लंग्स चलेगा किडनी चलेगा ये सब चलेंगे वो अदृष्ट से चलेगा उसके लिए कोई चिंता का कारण नहीं है सब चलेंगे जब तक तो चलना है केवल जो इंद्रिय है उसी में जीव प्रवृत्ति निवृत्ति कर सकता है देखिये भगवान ये केवल इंद्रियो में जीव को स्वातंत्र्य दिए हैं जीवन प्रयत्न में तो नहीं दिए वो तो अदृष्ट से चलेगा और जहां जीव को स्वातंत्र्य दिया गया है शास्त्र कहेगा वो स्वातंत्र को हटाओ सबको निरोध करो सबको निरोध करो कहेंगे भगवान इतने ही स्वातंत्र्य दिए हैं और आप कहेंगे वो स्वातंत्र को व्यवहार न करो कहेंगे स्वातंत्र को व्यवहार करेगा तो जीव बन जायेगा तो उतने ही यही अर्थात ही पता चलेगा कि इतने ही परतंत्र हो गया इसलिए भगवान कैसे वो स्वातंत्र छोड़ो वही अर्थात यही माया का कार्य है स्वातंत्र व्यवहार करेगा तो गया आगे बढ़िए विहित कर्म जन्य तो जो विहित कर्म है वही करने से धर्म होगा इसलिए प्रत्येक कर्म में देखना चाहिए विहित तो हुआ नहीं हुआ अगर विहित तो नहीं हुआ तो तो फिर धर्म होगा नहीं हुआ तो अधर्म हो जाएगा सभी आश्रम वर्ण सभी के लिए विहित तो किया गया है बिल्कुल उसी प्रकार की चलेगा तो धर्म होगा और धर्म अधिक हो जाने से सात्विकता सात्विकता से ज्ञान ऐक्य तो विहित तो कर्म धर्म निषिद्ध कर्म अधर्म निषिद्ध कर्म करेंगे तो अधर्म होगा कैसे? देह देहाभिमानलिष्ठ वरिष्ठ हो जाएगा देह दृढ़ हो जाएगा। से ये तो जिसको है उसी को ही करना है जिसको नहीं है वो क्यों करेगा जिसको देहाभिमान है उसी के लिए ही कहा जा रहा है विहित कर्म जिसका देहाभिमान नहीं है उसके लिए क्या है, जिसका है जिसका नहीं उसका है है। उसका उसका? और विहित कर्म करने नहीं। से नहीं होगा क्योंकि विहित कर्म जिन धर्म धर्म अर्थात ये सात्विकता बढ़ाएगा कि कभी राजसिकता तामसिकता नहीं बढ़ाएगा क्यों सर्वत्र देखिए विहित कर्म क्या है संयम संयम निरोध स्वातंत्र छोड़ना यही बीहत हुआ है कोई स्वातंत्र नहीं है आ गया कहेंगे चार बजे तक तो घंटी लगने से उठना पड़ेगा कहेंगे विहित तो हो गया कहाँ गया स्वातंत्र्य? स्वातंत्र तो वो भी वो भी विहित है तो जो बिल्कुल स्वाभाविक कर्म कर रहा है उसके लिए निष्काम नहीं होगा इसके लिए पहले कहेंगे सकाम करिए तो फिर आगे नित्य कर्म में आएगा निष्काम क्रम से होगा तो जितना जितना विहित तो कर्म करेगा ना उतना उतना स्वातंत्र चला जाएगा कभी कभी तो लगेगा कि तो बहुत पहले के अब आते तो पूरी जी यहाँ नया नए आए थे तो 2000 हजार बिल्कुल नए आए थे दो चार महीने के बाद एक बार भोजना रात को भोजन करके आ रहे थे कुछ मन में खिन्नता होगी ऐसे भाई तो तो ये तो जगत का सबसे बड़ा जेल है <laughs> तो क्योंकि यहाँ इतना किसी प्रकार की स्वातंत्र नहीं है वास्तविक तो जब पूर्ण स्वातंत्रता चला जाएगा जब एकदम अर्थात तो जब तक तो स्वातंत्र का भोग कर रहे हैं तब तो तक तो परतंत्रता का बोध आएगा जब तक तो पूर्ण स्वातंत्र चला जाएगा तब तो उसका परतंत्रता का बोध नहीं होगा जब तक तो राग तब तक वैराग्य राज नहीं तो वैराग्य तो तो का कोई बात नहीं है। तो बीत अवस्था हो जाएगा जब स्वातंत्र का किसी प्रकार की भोग नहीं करेगा तब तो उसका परतंत्रता की ये नहीं होगा बोध नहीं होगा परतंत्रता का बोध कब आएगा जब हम विधि से कुछ ऐसे होते हैं और हमको विधि नियम क्या करते ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसे होना पड़ेगा तभी तो परतंत्रता का बोध करवा देगा जब तो आपने स्वातंत्र्य ही छोड़ दिया तो फिर और परतंत्रता का बोध कैसे आएगा कहीं जो रास्ता में चलता है हमेशा उसको और ट्राफिक का कैसे उसका ट्राफिक को भान ही नहीं होगा उसमें क्या तो ट्राफिक क्या करता है ऐसे होगा तो इसलिए अर्थक पूर्ण परिमाण में स्वतंत्र छूट जाए एकदम और वो परतंत्रता का जब अनुभव होगा बीच बीच में वो दुखो है वो दुख भोगते भोगते कोटा पार कर देगा बिल्कुल ये हो जाएगा तब फिर कहेगा परतंत्रता का कोई बोध नहीं है क्यों हम परतंत्र है कहेगा बिल्कुल स्वतंत्र है कोई परतंत्रता नहीं है ठीक छह दिन पार चलने से चित्त बहिर्मुख हो जाता है इसलिए हम भी पंक्ति से बाहर चले जाते हैं निषिद्ध कर्म जन्यो अधर्म निषिद्ध कर्म करेंगे तो अधर्म होगा अच्छा दृष्ट यह मीमांस और न्यायिक में थोड़ा अंतर है मीमांस को लोग कहेंगे विहित कर्म एवं धर्म न्याय लोग कहेंगे विहित कर्म जन्य धर्म ये दोनों में अंतर है और निषि कर्म एवं और धर्म ऐसे मीमांस के लोग क्योंकि वो लोग कहेंगे यागादि रेवो धर्म ये लोग कहेंगे यागादि जन्य जो होगा वो धर्म होगा अदृष्ट में दोनों बराबर है मीमांस लोग कहेंगे धर्म जन्य अदृष्ट ये लोग कहेंगे विहित कर्म जन्य धर्म तदेव अदृष्ट वेदांती लोग भी यहाँ नए जैसा ही कर्म जन्य जो धर्म वो धर्म ही अदृष्ट है धर्माधर्म अच्छा ये हो गया आगे ये आगे पढ़िए बुद्धियादयो अष्टो मात्र विशेष गुण बुद्धियाद अष्ट बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म ये आठ आत्म मात्र विशेष गुण और एक भावना है वो किंतु संस्कार का अंदर में है इसलिए वो संस्कार एक गुण है भावना उसका एक अर्थात अवान्तर विभाग है तो इसलिए संस्कारों को पूरा आत्मा मात्र विशेष गुण नहीं कह पाएंगे अभी तो गुणों का विभाग चल रहा है इसलिए आठ को ही आत्मा का विशेष गुण कह दिया बुद्धि इच्छा प्रयत्न ये नित्य भी है अनित्य भी है ये अनित्य कहाँ हो जाएंगे और नित्य तो नित्य से अनित्य जीव से संस्कार स्त्री भावना स्थिति स्थापक वेग पृथ्व्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति वेग अर्थात जो परिचिन परिमाण वाले होंगे उन्हीं में ही वेग हो सकता है गति हो सकती है तो वेग हो सकता है और पृथ्वी आदि चतुष्टय मन यही सब परिचिन्न परिमाण वाले है इसमें वेग हो सकता है और अनुभव जन्य स्मृति हेतु भावना अनुभव से जन्य होगा स्मृति का हेतु होगा यही भावना तो जिसको अन्य लोग इसको संस्कार कह देते हैं ये लोग कहते हैं संस्कार का ये एक विभाग है वैदांति विमान से बाकी सभी लोग कहेंगे यही जो अनुभव जन्य स्मृति हेतु तो यही संस्कार है ये लोग संस्कार में और वेग और स्थिति स्थापक ये दोनों को भी मिलाते हैं इसलिए उसका भावना और लोग कहते हैं इसमें भावना ही आत्मा का विशेष होना है अन्य कृत्य पुनस्तदवस्था आपादक स्थिति स्थापक अन्य कृत जिसका जो स्वभाव है उसको थोड़ा अन्यथा कर देंगे तो पुनः अवस्था जो आपादन करवा देगा स्थिति स्थापक कटादि पृथ्वी वृत्ति न तो सर्व पृथ्वी वृत्ति केवल कटादि में रहेगा इसलिए कहते संस्कार मात्र संस्कार क्या है कहते हैं ये भावना और व्यय स्थिति स्थापक जन्य स्मृति नहीं है और संस्कार का तीन हो गया क्योंकि स्थिति स्थापक जन्य स्मृति वो नहीं है तो संस्कार का एक जो विभाग हो गया भावना वही भावना मात्र जन्य व स्मृति होती है और ये भावना कहाँ से आएगा कहते तो अनुभव से जन्य अनुभव होगा तो भावना बनेगी भावना बनने से आगे उससे स्मृति होगी इसलिए संस्कार मात्र जन्य वो ठीक है संस्कार भावना इसलिए भावना अनुभव मानेंगे स्मृति कार्य मानेंगे भावना व्यापार स्थानीय आ जाएगी अनुभव से भावना भावना से स्मृति व्यापार स्थानीय आ जाएगी भावना अच्छा आगे न्याय दिन में बुद्धियादयो अष्टाविति बुद्ध्यादयो अष्टो अष्टो रूप बनाने के लिए क्या सूत्र लगता है अष्टन आ विभक्तो नष्ट कह अष्टाध्य औष जस को औष करेगा बुद्धियादे इति बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्मा धर्म ये आठ हो गए आत्मा का विशेष ॠणा संस्कार विभजते संस्कार का विवाह कर देते हैं मूल में कहा वेगो भावना स्थिति स्थापक उसमें भावना का लक्षण कहते हैं अनुभव जन्यत्व सति स्मृति हेतुत्व भावना या अनुभवात जायते अनुभव जन्य और स्मृति का हेतु है अत्र अनुभव जन्य सती विशेषण अनुपादा लक्षण कितना हो जाएगा तो हेतु तो इतना हो जाएगा तथा आत्मसंयोग अति व्याप्त आत्मसंक भी, भी स्मृति का हेतु है आत्मसंक स्मृति का किस प्रकार की हेतु है आत्मन संयोग असामवा कारण और स्मृति का समवायिक कारण अभी आत्म मनोसंयोग में अति व्याप्ति हो जाएगा क्योंकि वो भी स्मृति हेतु है, है उसका निराश करने के लिए आत्मा संयोग अति व्याप्ति है आत्मनोस से ज्ञान मात्र प्रति असमवा कारणत्व न आत्मा संयोग ज्ञान मात्र कोई भी ज्ञान होगा आत्मा मनोसंयोग उसके प्रति असम कारण होने से स्मृति प्रति अपनी कारणत्वा आत्मन संयोग स्मृति के प्रति भी कारण होने से तद उपादान तद उपादान अर्थात अनुभव जन्य तो ये उपादान क्योंकि जो आत्मन संयोग है वो अनुभव जन्य है नहीं है तो आत्मनसोग में अति हो जाता था स्मृति हेतु मात्र इतना कहने से अभी अनुभव जन्य कह देंगे तो अभी नहीं जाएगा स्मृति आत्मा मन संयोग में आत्मन संयोग अनुभव जन्य तो अभाव्या तभी क्या कहना पड़ेगा और अधिक अनुभव जन्य अभी कहते हैं तावन मात्र कृत अनुभवजन्य स्मृति अनुभव जन्य स्मृति इतना कह देंगे तो अनुभव जन्य और कौन होगा ध्वस तो तावन मात्र कृते अनुभव ध्वंसे अतिव्याप्ति ध्वंस प्रति प्रतिन कारण ध्वंस के प्रति प्रति कारण होता है अनुभव ध्वंस प्रति प्रतियोगी अनुभव ये कारण हो जाएगा कारण अनुभव ध्वंस भी अनुभवजन्य है स्मृति हेतु नहीं कहेंगे तो अनुभव जन्य कहने से अनुभव ध्वंस में भी जाएगा अतः स्मृति हेतुत्व उपादान अब स्मृति हेतु अनुभव जन्य स्मृति हेतुत्व हे इतना कह देंगे तो अनुभव ध्वंस में नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा स्मृति हेतुत्व कह देने से अनुभव ध्वंस में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं। क्यों स्मृति हेतु नहीं है अनुभव ध्वंसे स्मृति हेतु तो अभाव अनुभव ध्वंस में स्मृति हेतु तो नहीं है नहीं होने से न यहाँ तक एक विचार अंश पूरा हुआ मतलब ये मूल का लक्षण उसका कह दिए आगे ब्रैकेट नहीं रहेगा वो काट दीजिए उसको ननु अभी विचार आरम्भ करते हैं विशिष्ट बुद्धिम प्रति विशेषण ज्ञान कारणता सकल तांत्रिक मत सिद्धा विशिष्ट बुद्धि होने के लिए विशेषण बुद्धि पहले होना चाहिए विशिष्ट ज्ञान होने के लिए विशेषण ज्ञान पहले चाहिए कारण था ये सफल तांत्रिक मत सिद्ध तांत्रिक दर्शन सभी दर्शन में ये सिद्ध है यथा दंड विशिष्ट बुद्धिम प्रति दंड ज्ञान दंड विशिष्ट बुद्धि दंड विशिष्ट कौन हो जाएगा पुरुष तो उसका बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान अर्थात दंड विशिष्ट पुरुष ज्ञान तो दंड विशिष्ट बुद्धि उसके प्रति हमको ज्ञान होगा कि दंड विशिष्ट पुरुष ऐसे कब होगा कहते अगर पुरुष में हमको दंड ज्ञान हो दंड अगर दिखे था, तो दंड विशिष्ट बुद्धिम प्रति दंड ज्ञान दंड ज्ञान कारणता सकल तांत्रिक मत सीधा हो जाएगा ऊपर में दिया था अच्छा दंड विशिष्ट बुद्धि ये क्या है दंड विशिष्ट बुद्धि नाम तो दंड विशिष्ट बुद्धि तो विशेष्य कौन है और विशेषण दंड तो दंड प्रकारक हो जाएगा वो ज्ञान में तो दंड प्रकारक बुद्धि और किम विशेष्य का बुद्धि पुरुष विशेष्य का तो दंड प्रकारक बुद्धि हो जाएगी अच्छा तथा चंड प्रकारक बुद्धिवावच्छिन्न प्रति दंड प्रकारक बुद्धि विशिष्ट बुद्धि है ना केवल दंड का ज्ञान दंड प्रकार दंड प्रकार बन रहा है ये विशिष्ट का ज्ञान हो रहा है तो जो कि ऊपर में कहा दंड विशिष्ट बुद्धि के प्रति अभी दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न प्रति दंड प्रकारक बुद्धित्वावच्छिन्न हो गया विशिष्ट बुद्धि उसके प्रति दंड ज्ञान कारण कहा विशेषण ज्ञान कारण और दंड ज्ञान जो कारण होगा दंड ज्ञान कारणत्व दंड विशिष्ट रे दंड प्रकारक बुद्धिविन्न ज्ञान प्रति दंड ज्ञान दंड ज्ञान कारण दंड ज्ञान कहने का अर्थ न तो ज्ञान दंड ज्ञान कारण होता है तो मतलब कैसे कहते दंड ज्ञान ना। तो ज्ञानोत्व कह देंगे तो कहेंगे वो स्मृति त्वे में हो जाएगा अथवा तो यथार्थ तो ज्ञानोत्व हो जाएगा कहते ऐसा नहीं दंड ज्ञानोत्वना है ज्ञान मात्रत्व नहीं है दंड प्रकार को बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान ज्ञानत्व तो अवच्छिन्न कौन होगा इसलिए दंड प्रकारक ज्ञानम दंड प्रकारक ज्ञान दंड ज्ञान होगा जब हम प्रकार घट प्रकारक ज्ञानम कहेंगे तो घट ज्ञान होगा हा जब घटत्व प्रकार का ज्ञान कहेंगे तब घट ज्ञान इसी प्रकार की जब दंड प्रकार का ज्ञान कहेंगे दंड ज्ञान और जब दंड प्रकार का ज्ञान कहेंगे और विशिष्ट ज्ञान होगा तथा दंड विशिष्ट पुरुष ये ज्ञान होगा तो दंड हो तो वहाँ प्रकार बन जाता है जो प्रकार बनेगा अगर हम प्रकार का ज्ञान कहेंगे तो वो किसी एक प्रकार विशिष्ट विशेष्य का ज्ञान करवा रहा है विशिष्ट का ज्ञान करवा रहा है पुरुष कैसे होगा बुद्धित्व अवच्छिन्न पुरुष कैसे होगा बुद्धित्व तो बुद्धि होगी ये दंड प्रकार ज्ञान विशेष्य कौन होगा दंड प्रकार बुद्धित्व बुद्धि विशेष्य पुरुष हो जाएगा तो दंड प्रकार ज्यान, ज्यान का बुद्धित्वावच्छिन्नम होगा बुद्धि ज्ञान ये ज्ञान का विशेष्य होगा पुरुष तो ये दंड प्रकार का बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति दंड ज्ञान दंड ज्ञान तो है ना कारण हो जाएगा दंड प्रकारक बुद्धि ये क्या है उसका स्वरूप क्या है कहते हैं दंडी पुरुष इस प्रकार की बुद्धि है दंड प्रकार को बुद्धि हो गया दंडी पुरुष बुद्धि। तत्र दंड ज्ञानम कारण हो गया क्यों? कहे नहीं दंडम अजान दंडी पुरुष इति प्रती जो दंड को नहीं जानता है वो दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान उसको हो जाएगा प्रत्येती प्रतियति अर्थात जानाती नहीं जानाती प्रतिपूर्वक ईण धातु ये ज्ञानार्थ होता है प्रती कहते हैं प्रतीति लट का रूप है अच्छा अभी दंडी पुरुष ये प्रत्यक्ष ज्ञान होने के लिए दंड ज्ञान ये कारण है अभी देखिए आगे एवं च अयम दंड इति प्रत्यक्ष जात अयम दंड ये विशिष्ट है दंड तो विशिष्ट किंतु अभी जो विचार चल रहा है ये कि विशेषण का ज्ञान है ना विशिष्ट का ज्ञान हो रहा है अयम दंड कहने से नहीं है अभी ये विशेषण का ज्ञान करवा रहा है क्योंकि अभी विशेषण है दंड विशेष्य है पुरुष ये विचार में तो इसलिए अयम दंड ये होगा ज्ञान ये ज्ञान अर्थात ये विशेषण ज्ञान हो गया विशेषण ज्ञान होने के बाद तद अंतंतरम दंडी पुरुष इत्याक प्रत्यक्षम उत्पन्न उत्पन्न मुंह में वो छुट गया अभी अयम दंड ये विशेषण ज्ञान हुआ विशेषण ज्ञान होने के बाद विशिष्ट ज्ञान होगा ये नियम है तो अयम दंड ज्ञान होने के बाद तद अन्तरम दंडी पुरुष इत्याक प्रत्यक्षम उत्पन्न ये विशिष्ट ज्ञान हुआ क्योंकि नियम भी है कि विशिष्ट ज्ञानम प्रति विशेषण ज्ञानम कारण तभी तो पहले विशेषण ज्ञान हो गया अयम दंड फिर आगे दंडी पुरुष इस प्रकार की ये ज्ञान का कारण हो गया तो अभी देखिए अयम दंड ये अनुभव हुआ तो जन्य हो गया दंडी पुरुष और ये दंडी पुरुष अभी उसको जो ज्ञान हुआ आगे वो उसका स्मरण कर सकता है कर सकता है तो अभी ये जो दंडी पुरुष बोल करके उसको ज्ञान आया ये अनुभव जन्य हुआ किस अनुभव से जन्य हुआ अयम दंड अनुभव जन्य हुआ और आगे उसको फिर दंडी पुरुष बोल करके फिर स्मरण हो सकता है तो अभी ये जो दंडी पुरुष बोल करके प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ इसमें अनुभव जन्य स्मृति हेतु आगे पूर्व पक्ष कह रहा है तो होने से ये जो दंडी पुरुष प्रत्यक्ष है उसमें भावना का लक्षण गया क्योंकि अनुभव जन्य स्मृति हेतु ये लक्षण गया ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है अच्छा किंतु तो सिद्धांत यहां कहेगा ये जो दंडी पुरुष बोल करके प्रत्यक्ष हो गया तो जन्य भावना होगा भावना से आगे स्मरण करेगा क्योंकि अभी तो पूर्व पक्ष कह रहा है पूर्व पक्ष इसलिए जो दंडी पुरुष प्रत्यक्ष हुआ उसमें भावना का लक्षण दिखा देता है सिद्धांत यहाँ अगर सीधा कहेगा देगा वहां भी एक भावना बनेगा भावना के आगे स्मृति होगा ऐसा नहीं कहता है बुद्धि वैशाल विचार आगे लेने के लिए कर रहे एवं च यत्र अयम इति प्रत्यक्ष जातम तद दंडी पुरुष इति प्रत्यक्ष उत्पन्नम तो ये जो दंडी पुरुष इति प्रत्यक्षम उत्पन्न ये आगे स्मृति का हेतु भी बन जाएगा तो स्मृति हेतु होने से तत्र तो तो दंडी पुरुष इत्याकारक प्रत्यक्ष में अति भावना लक्षण भावना लक्षण ये दंडी पुरुष इसमें अतिव्याप्ति हो गया क्यों हो गया क्योंकि तद्धि अर्थात ये जो दंडी पुरुष अनुभव हुआ ये स्व so, अव्यवहित पूर्वक्षण उत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभव जन्यम है ये जो दंडी पुरुष ज्ञान हुआ उसका ती धी में टोपी छूट गया स्व so, अव्यवहित ही में भी टोपी छूट गया स्व so, अव्यवहित अव्यवहित स्व तो so, अव्यवहित भादे। नहीं। नहीं। भादे। और कैसे अच्छा अच्छा अच्छा एक है ना ही में टोपी छूट गया स्व अव्यवहित अभी ये जो दंडी पुरुष ये जो प्रत्यक्ष हुआ वो स्व अव्यवहित पूर्व क्षण उत्पन्न ज्ञान कौन हुआ था अयम दंड उत्पन्न पूर्व क्षण जो दंड ज्ञानात्मक वो भी अनुभव था अनुभव जन्य हो गया ये जो दंडी पुरुष और जनिश्य माने आगे के सह दे दिया ना मह दे दिया वो कट जाएगा जनिश्य माने दंडी पुरुष इत्याक स्मरण कारण ये जो दंडी पुरुष बोल करके अनुभव हुआ तो वो आगे जनिश्य जनिष्यमाण जनिश्य मान ये ए, लिट अर्थ में सान चुआ किस सूत्र से होगा ये सनच सद जनिष्य माने दंडी पुरुष इत्याक स्मरण में कारण भी हुआ कौन कारण हो गया दंडी पुरुष जो अनुभव प्रत्यक्ष तो ये अयम दंड प्रत्यक्ष अनुभव का जन्य भी हुआ भविष्यत में होने वाले दंडी पुरुष स्मरण के लिए कारण भी हो गया क्यों स्मृति प्रति अनुभव से कारण तुआ? आगे जो दंडी पुरुष स्मृति होगी उसके प्रति अभी जो अनुभव हो रहा है दंडी पुरुष ये कारण हो जाएगा तथाच अनुभव जन्य सति स्मृति हेतुत्व रूप भावना लक्षणस्य तो ये भावना का लक्षण हो गया अनुभव जन्य सती स्मृति हेतुत्व ये दंडी पुरुष है ये जो अनुभव में ये लक्षण घट जाएगा तो पूर्व पक्ष घटा रहे जो दंडी पुरुष प्रत्यक्ष अनुभव हुआ ये अयम दंड प्रत्यक्ष अनुभव जन्य है और आगे जो दंडी पुरुष स्मरण होगा उसका हेतु भी है तो अनुभव जन्य भी हुआ स्मृति हेतु भी हो गया कौन हुआ दंडी पुरुष है ये जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे है होने से दंडी पुरुष इत्यामान का दंडी पुरुष ये अनुभवे है प्रत्यक्ष अनुभव है उसमें भावना का लक्षण आ गया अनुभव जन्यत्व तो भी आ गया स्मृति हेतुत्व तो भी आ गया अनुभव जन्य तो दंडी पुरुष में कैसे आया अयम दंड ये अनुभव से जन्य हुआ और स्मृति हेतुत्व तो कैसे आ गया, तो आ गया। दंडी पुरुष आगे उसको स्मृति होगी तो इसलिए ये जो दंडी पुरुष प्रत्यक्ष अनुभव भी हो रहा है उसमें स्मृति का हेतुत्व तो भी आया अनुभव जन्य तो भी हुआ तद्धि तद पद से लेंगे जो ऊपर में दिया दंडी पुरुष ये जो दंडी पुरुष उसका पूर्व क्षण में क्या ज्ञान हुआ था अयम दंडा स्व अव्यवहित पूर्व क्षण उत्पन्न दंड ज्ञानात्मक अनुभव से जन्य हुआ स्व पूर्व क्षण अयम दंड इस प्रकार के दंड ज्ञान हुआ था उस दंड ज्ञान से जन्य हुआ यह दंडी पुरुष लोप का प्रत्यक्ष अनुभव क्योंकि विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञानम प्रति हेतु अभी विशिष्ट ज्ञान हो गया दंडी पुरुष ये अभी द्वितीय क्षण में हो रहा है उसके पूर्व में प्रथम क्षण में अनुभव हुआ था अयम दंड तो अयम दंड विशेषण ज्ञान द्वितीय क्षण में दंडी पुरुष विशिष्ट ज्ञान के प्रति हेतु हो गया तो ये जो दंडी पुरुष द्वितीय क्षण में विशिष्ट ज्ञान हुआ उसके पूर्व प्रति हेतु कारण हो गया पूर्व क्षण में अनुभव ये हो गया <laughs> और जनिष्य माणे दंडी पुरुष इत्याक स्मरणी इसमें भी आगे होगा उसको दंडी पुरुष इत्या का स्मरण होगा वो स्मरण के लिए अभी जो दंडी पुरुष अनुभव हो रहा है ये कारण बनेगा तो ये जो दंडी पुरुष अभी अनुभव हो रहा है ये अनुभव से जन्य भी हुआ अयम दंड अनुभव से जन्य हुआ और भविष्यत में जो दंडी पुरुष ऐसा स्मरण होगा उसका कारण भी बना पूर्वक्षण उत्पन्न जो अयम दंड है वो अनुभव है तो अनुभव जन्य हुआ ये दंडी पुरुष द्वितीय और आगे भविष्य में जो वो भी दंड पुरुष वो स्मरण होगा उसका हेतु बनता है ये दंडी पुरुष द्वितीय क्षण वाला ज्ञान तो वयम दंड आत्म जो अनुभव है दंड पुरुष अयम दंड इत्याक ज्ञान हो गया अयम दंड ये अनुभव इससे जन्य हुआ दंडी पुरुष ये भी एक अनुभव द्वितीय क्षण में और ये अनुभव स्मृति के प्रति हेतु होगा ये जो द्वितीय क्षण का अनुभव हो रहा है द्वितीय क्षण अनुभव क्या है दंडी पुरुष ये अनुभव जन्य हुआ स्मृति का हेतु तो हो जाएगा तो होने से ये स्वयं एक अनुभव है किंतु उसमें भावना का लक्षण चला गया ये पूर्व दोष दिखा है तथा अनुभव जन्यत्व सती स्मृति हेतुत्व रूप भावना लक्षण से दंडी पुरुष इत्याक अनुभवे है विद्यमान अति व्याप्ति तो ये जो यथोक्त तो दंडी पुरुष इस प्रकार की जो अनुभव हो रहा है द्वितीय क्षण में उसमें अनुभव जन्यत्व तो भी आ गया स्मृति हेतुत्व तो भी आ गया यही भावना का लक्षण है तो आने से द्वितीय क्षण में जो दंडी पुरुष हो रहा है यथोक्त दंडी पुरुष इत्या अनुभव है द्वितीय क्षण उसमें विद्यमान हो गया भावना का लक्षण होने से भावना का लक्षण अनुभव में चला गया ये दोष अधिकार पूर्व पक्ष ऐसा कह रहा है सिद्धांती कह रहा है कि जो आप द्वितीय क्षरण में जो अनुभव कह रहे हैं ये भावना स्मृति का हेतु तो नहीं है उसका भी संस्कार बनेगा उससे एक भावना होगा वो भावना से स्मृति होगी या पूर्व पक्ष क्या कह दिया जो द्वितीय क्षण में अनुभव हुआ तो दंडी पुरुष इससे आगे स्मृति हो जाएगी सिद्धांति का कैसे स्मृति होगी उसके आगे एक भावना आएगा ना भावना से स्मृति होगा दंडी पुरुष उसी प्रकार के हो संस्कार होगा जैसे अनुभव वैसे संस्कार होगा उसी स्मरण होगा इन पूर्व पक्ष है अच्छा अजय तक ओम शंकर शंकर्यू